ज पिया तुहे तो प्यार नो गोरी मैया तो पे पारन किस लिए तू इतना सूखे सूखे हो आखियों में प्यास किसलिए किसलिए किस लिए, किस लिए? ओ, ओ, ओ, आजा पिया तोहे प्यार दूँ हो गोरी भैया तो पे वार दूँ किस लिए तू इतना उदास सूखे सूखे हो आँखियों में प्यास किस लिए किस लिए हो, हो, हो आज पिया तोहे प्यार दूँ हो गोरी भैया तो पे वारू जल चुके हैं इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में और सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लू सुख मेरा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब फरवरी का ये महीना भी शुरू हो गया शुरू हो गया अरे मतलब आगे बढ़ गया यार तो आज पहली तारीख है क्या अरे भैया पहली तारीख हो चुकी दो तारीख भी हो चुकी आज नौ तारीख आ गई मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे वक्त हवा के पंख उड़ता जा रहा है है है और एक दिन दिन बिताए नहीं बीतता अच्छा मजा तो यही है कि उम्र गुजर जाती है, मगर दिन बिताने में मुश्किल पड़ जाती जी, है जी एक बात और बताएं आपको अभी कभी कभी महसूस होता है कि अब हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं या पैर में दर्द हाँ, यही, दर्ध यही हो तो बात है ना तो... कि दिन तो बीतते नहीं बहुत सी तकलीफें कभी सिर दर्द पेट दर्द आंख दर्द हाथ दर्द पैर दर्द पेट दर्द नमालू कौन कौन से दर्द आते रहते हैं मगर नहीं। देखते देखते वक्त गुजर जाता है और आप कहा से कहा पहुंच जाते हैं अपने नजरों में तो नहीं होता ऐसा मगर दूसरे आपके चेहरे की झुर्रियों को हाथ में उभरती नसों को ढलती हुई जिंदगी को, को आपके झड़ते हुए बालों को बढ़ते हुए गंज को चश्मे की पावर को सफेदियों को भी तो और सफेदी तो साहब देखिए वो काला लगाने की तो आदत है ही ना हम लोगों की और साहब बढ़ती हुई तोंद का जिक्र मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी इसी बात पर अभी क्या-क्या कहना शुरू कर देगी नहीं जुर्म देंगे बस। कहेंगे कुछ नहीं कहेंगी कुछ नहीं मगर कर दिखाएंगी दिखाएंगे तो साहब आज के हम लोगों ने तय किया ना कि आज जब आपसे बात करेंगे ना तो इस बात पर बात करेंगे कि बढ़ती उम्र और उसके साथ में जुड़ी हुई बातें तो चलिए मगर इसके पहले जल्दी से ये बता देते हैं कि पिछले हफ्ते जो गाना हमने आपको दिया था वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म का था जिसमें कि तीन महान कलाकार जो कि अब ऑब्वियसली हमारे बीच नहीं हैं क्योंकि बेहतरीन थी ना फिल्म और वो बेहतरीन फिल्में तो साहब उसी जमाने की होती हैं जिस जमाने में कि मतलब हम भी कभी फाख्ता उड़ाया करते थे आप बहुत छोटे रहे होंगे भाई अरे भाई तो फाखते तो तब से उड़ा रहे हैं अच्छा चलिए ये फिल्म थी दिल एक मंदिर और गाना था थोड़ा सा नटखट टाइप का यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा कहती है झूमती गाती हवा तुम सब को छोड़कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा ये यहाँ पर आप क्या गाया यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा राइट साहब मगर ये मुझे लगता है कि गाने में है तेरे मेरे सिवा आ, फिर सुन लेंगे ना। हाँ तो जरा इस पर साहब एक बार बात कर लीजिएगा क्योंकि मुझे तो मैं मतलब पिछले साठ सत्तर सालों से ये गाना जब से सुन रहा हूँ तब से मुझे तो यही याद आता है कि इसमें तेरे मेरे सेवा था आ, मगर चलिए कोई बात नहीं चलिए अब साहब बात करते हैं देखिए हमारे आपके सबके घरों में कोई ना कोई वृद्ध होते हैं हम अपनी वृद्धता की बात नहीं कर रहे हैं मगर हम उन वृद्धों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में वृद्ध हो गए हैं होता यह है साहब कि हम हमारी हमारे मन में अपने रिश्तेदारों दोस्तों या जो कहिए जिनको भी हम जानते हैं उनकी एक छवि होती है जैसे हंसने वाले अंकल डांटने वाली मौसी दौड़ दौड़ के काम करने वाली भाभी भाभी चाची और साहब ये ये ये सब जो तस्वीरें हैं हैं ना, ये ना कब हमारे दिमाग पे पड़ जाती और होता ये है कि चाहे जितना भी वक्त निकल जाए क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा ना वक्त तो हवा के पंखों पर निकलता है यानी कि पता ही नहीं चलता कि कब कितना वक्त निकल गया और वो तस्वीर जैसी की तैसी बनी रहती है मगर असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि झुर्रियां पड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती, है, कम हो जाती, जाती हैं, क्षमताएं कम हो जाती है, कुछ हैं, कुछ तकलीफें आ जाती हैं, बीमारियां तकलीफें सब कुछ आती जाती और सब जाती कुछ ठीक रहने के बावजूद अगर कुछ नॉर्मल से ज्यादा काम कर लिया तो थकान जोर की हो जाती है अब देखिये ये सब उम्र से जुड़ी बातें हैं बिल्कुल यहां पर आपको एक छोटा सा सा किस्सा बताना कौन साथ? हमारी एक एक चाची चाची चाची जी जी जी है मतलब मतलब अब तो तो नहीं ऑफ कोर्स वो चाची जी जी वाले चाचा की चाची। हाँ। तो ये पिताजी के एक मित्र थे बक्शी जी अग्रवाल साहब थे उनको चूंकि वो किसी म्यूनिस्पैलिटी में बक्शी थे किसी जमाने में तो उनका नाम ही बख्शी जी पड़ गया था तो उनसे पिताजी की बहुत घनी दोस्ती थी और मुझे आज भी याद है मैं शायद इस बात को पहले भी कहीं इसी फोरम पे कह चुका हूं कि हमारी बुआ की शादी थी और देखिए ये शादी की घटना उन्नीस की है यानी कि आज से लगभग समझिए 60 60 साल तिरठ साल तिरसठ साल पहले की बात है और साहब हुआ ये था कि मुझे उनकी जो छवि मेरे दिमाग में है वो ये है कि वो चाची चाड़े की सुबह आई थी नैनीताल से शायद बस से आई थी वहाँ से उन्होंने चार बजे सुबह की बस या कौन सी बस पकड़ी होगी तो वो आठ नौ बजे तक बरेली पहुँच गई थी और साहब बरेली में आते ही उन्होंने कमर पर फेंटा बांधा और रसोई में पहुंच गई तो मुझको आज भी याद है कि मिनट के अंदर उनसे सामान की मांग हो रही थी लोगों की डिमांड्स थी उनसे कि साहब अभी ये चाहिए अभी वो चाहिए और नाश्ते में देर क्यों हो रही है किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो महिला अभी इतनी दूर का सफर करके आई है और वो नामालूम कब उठी होंगी क्या कर रही हैं कुछ मतलब नहीं था और साहब उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी मैं आज भी याद कर सकता हूं कि वो मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली साहब उनके दिमाग मतलब उनके बारे में जो मेरे दिमाग में छवि है वो आज भी जैसी की तैसी है अब तो ना वो इस दुनिया में हैं और जब वो गई तो उस वक्त काफी उम्र भी हो चुकी थी उनकी काफी नहीं मतलब थोड़ी उम्र हो चुकी थी क्योंकि वो हमारे चाचा जी से पहले ही चली गई थी इसी तरह से मुझको अपनी बुआ की याद है यानी हम लोग साहब उनके पास पहुंचते थे बुआ के तो चाहे हम मतलब पहुंच के हम बोलते थे कि साहब खाना नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए मुझको याद है कि दिल्ली से हम लोग गए थे रुद्रपुर में वो रहती थी और हम शायद शाम को चार बजे या कभी पहुँचे होंगे तो बुआ जो थी वो आराम कर रही थी गर्मी के दिन थे बहुत ही गर्मी थी हाथ में पंखा झलते हुए वो आराम कर रही थी और साहब क्या हुआ जैसे ही हम लोग पहुँचे उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने खाना खाया है हम लोगों ने कहा नहीं खाना तो नहीं खाया उन्होंने कहा बस तो जाओ जाकर हाथ मुंह धो मतलब हम और हमारा भाई हम दोनों लोग थे हम लोगों ने हाथ मुंह धोया होगा उतनी देर में आज भी साहब वो प्याज के परोठे और आलू की भुजिया मुझे पता नहीं वो जादू से बनाया उन्होंने या हाथों से बनाया मैं तो नहीं जानता प्यार से बनाया मगर साहब वो हम दोनों भाइयों के आगे एक एक तश्तरी में पराठे आलू की भुजिया और आम का अचार रख दिया गया आज जैसी हालत नहीं थी कि साहब एक पराठा और दो पराठे पता नहीं हमने कितने पराठे खाए होंगे हमें यह तो नहीं मालूम मगर उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि रुक जाओ आटा खत्म हो गया है दोबारा साम लेते हैं पता नहीं कब वो आटा शांति भी गई पराठे बनाती भी गयी कब उन्होंने प्याज काटे होंगे होंगे हम लोगों ने पता नहीं पराठे तो शायद खाए ही उन बुआ की तस्वीर यही है हमारे दिमाग में एक बार उनके पास सब्जी नहीं थी तो <laughs> प्याज टमाटर exactly, याद, याद है बिल्कुल हाँ। याद है साहब इस बात की मतलब हमने नहीं खाया आप बता मगर अब साहब आपको यहाँ पर एक और घटना बताते हैं किसकी वो वो आपकी माताजी की है आ, मम्मी के बारे में। उनके बारे में में उनके उनके बताना चाहता हूं कि कि एक एक जगह जहाँ पर संबंधी भी थे लंबी यात्रा करके उनकी आयु नब्बे साल की हो चुकी है लंबी यात्रा करके वहां गई और वहां जाने के बाद उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची कि वो अपने भाई से या जो भी उनके रिश्तेदार थे उनसे मिलने जा सके हाँ यार जबकि इतना प्यार है जबकि उन दोनों में बहुत अच्छा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है यानी कि अगर फोन पर बात शुरू होती है तो साहब वो खत्म करने के लिए फोन काटने पड़ते हैं मतलब फोन के तार तोड़ने पड़ते है चलिए कोई बात नहीं देखिये कहानी कार को ना थोड़ा एक पोलिटिक लाइसेंस होता है तो, तो हम कहानी कार है। हैं साहब तो हम कहानियों में थोड़ा तो लाइसेंस ले सकते हैं ना नहीं, नहीं, तो खैर साहब चलिए टेलीफोन के तार नहीं तोड़ते हैं, खाली टेलीफोन तोड़ते हैं <laughs> तो साहब उनके बारे में शिकायत हुई कि देखिए यहां आके भी हमसे नहीं मिली कुछ और लोगों ने भी शिकायत की कि साहब वो वहां गई और उनको तो कम से कम अपने संबंधी से मिलने जाना चाहिए था अब सवाल यह उठता है कि वो किस किस उम्र के दौर में हैं, उनके शरीर की क्या स्थिति है क्या इस एक बारे एक में क्या इस बारे में हम सोच सकते हैं मुश्किल है क्योंकि उसको उसके बारे में सोचने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपने दिल में जो तस्वीर बनाई हुई है ना उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते जाएं और हमको ये बात मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि उम्र का हर दौर आदमी को कमजोर करता जाता है दोनों तरीके से अब साहब यहाँ पर मानसिक कमजोरी की भी मैं बात कर दू हाँ। मानसिक कमजोरी भी ये होती है कि जो आदमी बहुत तार्किक बहुत तर्कशील और बहुत ही रीजनेबल रहा होगा अपनी जवानी में या अपने अधेड़ अवस्था तक में is, हाँ. हो सकता है कि जब वो वृद्ध हो जाए हुँ. तो पता नहीं कौन से कारणों से हुँ. वो उतना तर्कसंगत ना रह जाए हाँ, रीजन रीजन के बातें होने लगे। हो सकता। हाँ. और सवाल यह है, देखिए रीजन भी बहुत बड़ी समस्या है कि रीजन किसका रीजन आपका रीजन कुछ और हो सकता है उनका रीजन कुछ और हो सकता है तो ये तो हम मतलब जिसे कहते हैं ना हमें अलग करना एक तरह की जिद आ जाती है, है लथार्जी तो आने ही लगती है ये तो हम लोगों ने बहुत से परिवार में लोगों को देख के और देखिये मैं किसी मजबूरी बीमारी की बात नहीं कह रहा हूँ आम तौर पे क्या ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं उनके अंदर एक अजीब गरीब का एक पना जाता है जिसको कि कहा जाए अगर जो देहाती भाषा में बोलें हाँ। तो सठिया जाना कहा जाता है तो साहब पहले शायद 60 साथ में सठ आते थे अब शायद 80 में सठी आते हैं क्योंकि असियाता तो हमने सुना नहीं चलिए हम लोग कहना शुरू करते हैं और लोग भी समझ तो जाएंगे कि असियाता अगर जो हो जाए तो उसको सवाल यह है कि मान लीजिए असियाता हो गया तो भैया ये इसको किसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है जि, जो जिसके जिसका असियाता हुआ है वो तो मानेगा नहीं ना। क्योंकि उस अपने नजर में वो कभी बूढ़ा होगा ही नहीं क्या हम कभी अपनी नजर में बूढ़े होते कभी नहीं होते आज भी हमारे अंदर वही सभी गुण दुर्गुण हैं जो शायद कभी थे पहले तो हम तो मानते नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो अब भैया ये तो किसी दूसरे को ही मानना पड़ेगा तो अब ये जो दूसरा इस बात को मानेगा तो यहाँ पर मानने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप मानेंगे तो उसको स्वीकार तो कर लीजिएगा स्वीकार करेंगे उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे तो जिंदगी आसान आसान हो जाएगी। उसको स्वीकार करके चलेंगे तो ज़िंदगी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं आसान होगी। उसकी भी आसान हो जाएगी जो असी आ गया है बिल्कुल बिल्कुल बात समझानी नहीं पड़ेगी हर चीज के लिए बत, क्यों इसलिए नहीं मुझे आज भी ख्याल आता है साहब की हमारे पिताजी अपनी जिंदगी के एक स्टेज पर इस हाल में थे कि जाड़े की शाम को टहलने जा रहे हैं और सड़क पे किसी लड़के को बिना कोट के देखा तो अपना कोट उतार के उसको दिया हमें हाँ, याद और किसी की मदद करने के लिए वो अपनी जेब से निकाले हुए पैसों को गिनते नहीं थे गिनने बगैर पकड़ा देते थे उस समय जो भी उनके हाथ में होता था बीस पच्चीस पचास सौ दो सौ जो भी होता था वो उसको दे देते थे वही पिताजी हमारे जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आए जहां पर कि वो एक का भी हिसाब मांगते थे और खुद भी लिखते थे और खुद भी एक अगर उनका थे? किसी दिन का एक रुपए का हिसाब भूल जाता था नहीं मिलता तो था। वो बहुत परेशान होते थे रोज वो बैलेंस चेक किया जाता था कि भैया ये इतने खर्चे हुए तो इतना होना चाहिए और उसके बाद तो सोच सोच हाँ। कर, सोच सोच के याद कर कर तो के तो अब सवाल उठता है कि वही पिताजी इस हालत में आ गए उम्र का वो दौर भी देखा उम्र का ये दौर भी आप... अब हमारे जैसे लोगों के लिए समस्या ये है कि किस तस्वीर को बनाकर रखें तो साहब मेरा तो कहना यह है तस्वीर को बनाइए जरूर मगर उसके साथ में एडिशन भी करने को तैयार हाँ, रहा जाए इन चेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा तस्वीर को करेक्शन के साथ आगे आगे चलते जाना होगा समय <laughs> के साथ। तस्वीर भी साहब डायनेमिक बनानी पड़ेगी है कि नहीं बिल्कुल और लाइफ exactly. इज डायना Why not us? Perfect. सही बात तो हम भी बदल रहे भैया हम अपने बच्चों के लिए और सबके लिए कितना कूद कूद के इसलिए आ गई, गई हाँ। क्यूँकी अब हमें भी ये बताना है सबको की भाई हम जो थे आज वो नहीं है और आज हम जो है आने वाले कल में हम वो नहीं रहेंगे तो क्या ये बात अपने आप भी समझी नहीं जा सकती है कि भाई हम वो उम्मीदें अब आपसे ना करें या अपने किसी और ऐसे रिश्तेदार व्यक्ति माँ पिताजी या चाचा चाची से करना कम कर दें कि भाई ये अब ना कर पाएंगे जैसा पहले ये हमारे लिए करते थे हम उल्टा उनके आज बातों उनकी, हाँ बात तो उनकी सही है। हेल्प में लग जाएँ उनकी ज़िंदगी सरल सहज बना दें हम हाँ, बहुत अच्छी बात है ये कर सकते हैं मगर हाँ, अब सवाल ये है, है कि ये समझना हमको भी है और अब तो हम भी असियाने वाले में आ गए ना हम लोग बिल्कुल ये ये उम्मीद लेके अब चलना जरा कम करना पड़ेगा कि अरे हाँ चलो अब चल रहे हैं उनके पास जा रहे हैं हाथ में हाथ धर के बैठेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा नहीं ये तो बड़ा गलत हो जाएगा अन्याय अत्याचार हो जाएगा। खुद भी करेंगे। ठीक है साहब साहब चलिए तो फिर आज आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। हैं हैं और, आज और आज हम लोग पहचान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते न, शनिवार की शाम से सोचा था कि आज करेंगे आज करेंगे और साहब आज करते करते इतवार की शाम हो गई तो आपसे बात करें या गाना ढूंढे नहीं साहब हाँ। हमने सोचा बात कर लेते हैं गाना तो अगले हफ्ते में भी आपको बता देंगे दे दीजिएगा लोग सोचते रह रह जरूर साहब जाओगे सही <laughs> बात है तो साहब आज के लिए आपसे अनुमति मांगते हैं और चलते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और फिर बहुत सी बातें भी होंगी और आपसे एक बात बताते हैं साहब एक बात और है असियाने के साथ में ना एक बात यह है हाँ। की लोग बातें या तुम बिल्कुल बंद कर देते हैं हाँ। या फिर हाँ। बहुत ज्यादा करने लगते हैं हाँ। तो हम तो ये कहेंगे साहब कि इन दोनों में से बातें करना अच्छी बात, हाँ, अच्छा, हाँ। बात यह है ना भैया हाँ। की बातें करने के लिए अगर सामने कोई ना हो ना हाँ। तो माइक्रोफोन लगा के हमारे जैसे बातें करिए ना हाँ। जैसे हम कर रहे हैं आपसे आपकी बात तो हम सुन नहीं रहे हैं मगर हम तो अपनी कहे जाएंगे ना तो साहब बातें करते रहिए और बातें चलती रहेंगी बिल्कुल तो दिल्कुल। चलते हैं साहब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने इतना समय दिया हमको उसके लिए हम आभारी हैं तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार धन्यवाद होने दे रे जो ये जुल्मी है गांव के से चुन डालूंगी मैं काट तेरे के ओ लट बिखराए चुन रिया बिछाए लट बिखराए चुन रिया बिछाए बैठी हूँ मैं तेरे लिए ओ, ओ, ओ आजा पिया तो हे प्यार दूँ ओ गोरी भैया अपनी तो जब से बह चली धार सी खिल पड़ी वही एक हंसी पिया तेरे प्यार की ओ मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो मैं जो सजन ज़रा सोचो किस लिए किस लिए हो वो वाजा पिया तुहे तो प्यार दूँ हो गौरी भैया तुपे तो पार दूँ किस लिए तू इतना उदासखे सूखे हूँ आँखियों में प्यास किस लिए किस लिए हो आजा पिया तोहे प्यार दूँ हो गोरी भैया तो पे पार दूँ